उपनिषद सांकर मुंडकोपनिष्त्क्य मुंडक यहाँ कर्तानेकोपसंहार्ण वाक्या अग्निहोत्रादीलो न तथेह परविद्या ज्ञान समकाल एवं तो भवति केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा प्रकाशिता ज्ञानमष्ठाव्यतिरिक्त रिताभा अतः तस्माकद्याशेषेण अक्षरण विशिन्ष्टि इत्यादिना इत्यादि वक्ष्यम बुद्ध संहृत्य सिद्धवरामृश्य त्य जिस प्रकार विधि कर्मकांड के संबंध में उसका प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का अर्थ जानने के लिए जानने के समय से भिन्न कर्ता आदि अनेकों कारकों क्रिया निष्पत्ति के साधनों के उपसंहार द्वारा अग्निहोत्र आदि अनुष्ठेय अर्थ रह जाता है उस प्रकार पराविद्या के संबंध में नहीं होता इसका कार्य तो वाक्यर्थ ज्ञान के समकाल में ही समाप्त हो जाता है क्योंकि केवल शब्दों के योग से प्रकाशित होने वाले अर्थज्ञान में स्थिति कर देने से भिन्न इसका और कोई प्रयोजन नहीं है अतः यहाँ यह इत्यादि विशेषणों से विशेषित अक्षर ब्रह्म का निर्देश करते हुए उस पराविद्या को विशेषित करते हैं आगे जो कुछ कहना है उसे अपने बुद्धि में बिठाकर यह इत्यादि वाक्य से उसका सिद्ध वस्तु के समान उल्लेख करते हैं पर विद्या प्रदर्शन यदृश्यम अग्राह्यं अगोत्रम अवर्णम अचक्षुष्रोत्र नित्यं विभुम सर्वगत सूक्ष्म तदव्यय यदूतोनि परिपश्य धीरा वह जो अदृश्य अग्राह्य अगोत्र अवर्ण और चक्षु चक्षुसोत्रादिहीन है इस प्रकार अपाणिपाद नित्य विभु सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है उसे विवेकी लोग सब ओर देखते हैं अदृश्यम अदृश्यम सर्वेश बुद्धींद्रिया देशेर बही प्रवित्तस्य पंचेन्द्रिय द्वारक्य कर्मेन्द्रियाषय अगोत्र गोत्रम मूल मिलनार्थर मित्यर्थ अगोत्र नि तर मूलमस्त ये नन्त सियाद वर्ण्यत वर्णाद्रव्यधर्मा स्ूल्वादय शुक्लवाद अविद्यमाना वर्णा यस्य अक्षरम् अविदना वर्ण च नाम रूप अचक्षुश्रोत्र कर्णे चाम नाम ते अविद्यमाने यस्य तदक्ष इति तद चेतनाभत्व अनेदक्ष तक्षुश्रोत्र चेतनावेषणा प्राप्त संसारिणमी चक्षुश्रोत्रादि कर्णअर्थसाधक तदिहा चक्षु स्रोत्रमित वार्यते पश्च्य चक्षुष तृणोतकर्ण इत्यादि दर्शनात् वह जो अदृश्य अदृश्य अर्थात समस्त ज्ञानेन्द्रियों का अविषय है क्योंकि बाहर को प्रवृत्त हुई शक्ति पंच दिखक्ति रूप द्वार वाली है अग्राह्य अर्थात कर्मेन्द्रियों का अविषय है अगोत्र गोत्र अन्वय अथवा मूल ये किसी अन्य अर्थ के वाचक नहीं हैं अर्थात इनका एक ही अर्थ है अतः अगोत्र यानी अन्वनय है क्योंकि उस अक्षर अक्षर ब्रह्म का कोई मूल नहीं है जिससे वह अन्वित हो जिनका वर्णन किया जाए वे स्थूलत्वादि या शुक्लत्वादि द्रव्य के धर्म ही वर्ण है ये वर्ण जिसमें विद्यमान नहीं है वह अक्षर अवर्ण है अचक्षु स्रोत चक्षु नेतेंद्रिय और श्रोत्र कर्णेन्द्रीय ये संपूर्ण प्राणियों की रूप और शब्द को गृहित करने वाली इंद्रियाँ हैं वे जिसमें नहीं हैं उसे ही अचक्षु श्रोत कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद इस श्रुति में पुरुष के लिए चेतनावत्य विशेषण दिया गया है अतः अन्य संसारी जीवों के समान उसके लिए भी चक्षुस्त्रोत्रादि इंद्रियों से अर्थसाधकत्व प्राप्त होता है जहां यहाँ अचक्षुश्रोत्र कहकर उसी का निषेध किया गया है जैसा कि उसके विषय में बिना नेत्र वाला होकर भी देखता है बिना कान वाला होकर भी सुनता है इत्यादि कथन देखा गया है किंत तत्पाणिपाद कर्मेंद्रियरहितेत यत एवं अग्राह्य अग्राहक चातो तो अविनाशी इति विभु विविध ब्रह्मादिस्थाणिद विभुम सर्वतक आकाशवत्सूक्ष्म शब्द याकाश शब्द हाकाशवाव्यादीना उत्तरो स्थूल तदावात्सूक्ष्म किंच तद तद्य अ धर्मत्वा अमुक्त धर्मत्वादेव न व्ययम् नहि व्यतीत व्यय न ही अनंगापचपयक्षण व्यय संभव शरीर सेचयलक्षणों व्यय संभव राग्य इव नापी गुणद्वारको व्यय संभवत गुणवाद सर्वात्मकवाच्च यह नहीं वह अपाणिपाद अर्थात कर्मेंद्रियों से भी रहित है क्योंकि इस प्रकार वह अग्राह्य और अग्राहक भी है इसलिए वह नित्य अविनाशी है तथा विभु ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यत प्राणिभेद से वह विविध अनेक प्रकार का हो जाता है इसलिए विभु है सर्वगत व्यापक है और शब्दादि स्थूलता के कारणों से रहित होने के कारण आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म है शब्दादि गुण ही आकाश वायु आदि की उत्तरोत्तर स्थूलता के कारण है उनसे रहित होने के कारण वह अक्षर ब्रह्म सुसूक्ष्म है तथा उपर्युक्त धर्म वाला होने से ही कभी उसका व्यय अर्थात ह्रास नहीं होता इसलिए वह अव्यय है क्योंकि अंगहीन वस्तु का शरीर के समान अपने अंगों का छह रूप व्यय नहीं हो सकता न राजा के समान कोष छह रूप व्यय ही संभव है और न निर्गुण तथा सर्वात्मक होने के कारण उसका गुण छह द्वारा ही व्यय हो सकता है यदेव लक्षणम भूतयोनिम भूतानाम कारणम पृथ्वी स्थावर जंगमा परिपश्यतीत आत्मूत सर्वस्याक्षर पश्यति धीरा धीमन विवेकिनः विवेकिन ईदृशम अक्षर जया गम्यते सा विद्येती समुदाय पृथ्वी जैसे स्थावर जंगम जगत का कारण है उसी प्रकार जिस ऐसे लक्षणों वाले भूतोनी भूतों के कारण सबके आत्मभूत अक्षर ब्रह्म को धीर बुद्धिमान विवेकी पुरुष सब ओर देखते हैं ऐसा अक्षर जिस विद्या से जाना जाता है वही पराविद्या है यह इस संपूर्ण मंत्र का तात्पर्य है अक्षर ब्रह्म का विश्व विश्वकारणत्व भूतोन्यक्षर मृत्योक्तम तत्क भूतयोनित्व इतच्य प्रसिद्ध दृष्टान्तः पहले कहा जा चुका है कि अक्षर ब्रह्म भूतों की योनि है उसका वह भूत योनित्व किस प्रकार है सो प्रसिद्ध दृष्टान्तों द्वारा बतलाया जाता है यथोर्णना भी सृजते गृहणते च यथा संभवन्ति, यथा थतः पुरुषाद केलो तथा तथाक्षरात्म संभवती हिस्व जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती और निगल जाती है जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे सजीव पुरुष से केश एवं लोम उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अक्षर से यह विश्व प्रकट होता है यहाँ प्रसिद्ध ऊर्णना भीलूता किंचित कारणेक्ष सृजते स्वशरीद्यतिरिकतून बसार्यती पुनस्त गृृहते चृह्णा स्वात्म भाव एवादय यृथिव्या ओषधियों ब्रह्हादिस्थावरा स्वात्तिरक्ता प्रभु यहाँ चतो विद्यम जीवित पुराषा के केशलोमा केशाच लोमा चवती विलक्षण जिस प्रकार लोक में प्रसिद्ध है कि उड़ना भी अर्थात मकड़ी किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा न कर स्वयं ही अपने शरीर से अभिन्न तंतुओं को रचती अर्थात उन्हें बाहर फैलाती है और फिर उन्हें को गृहित भी कर लेती है यानी अपने शरीर से अभिन्न कर देती है तथा जैसे पृथ्वी में ब्रिही यव इत्यादि से लेकर वृक्ष पर्यंत समस्त औषधियाँ उससे अभिन्न ही उत्पन्न होती हैं और जैसे सत विद्यमान अर्थात जीवित पुरुष से उससे विलक्षण केश और लोम उत्पन्न होते हैं यथेते दृष्टानता था विलक्षण सलक्षण चमितता अन्यथोक्तक्षणाक्षरात्म संभवते इह संसार मंडले विश्व समस्त जगत अनेक तो पादानम तो सुखार्थ प्रबोधनार्थम जैसे कि ये दृष्टान्त है उसी प्रकार इस संसार मंडल में इससे विभिन्न और समान लक्षणों वाला यह विश्व समस्त जगत किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न करने वाले उस उपरयुक्त लक्षण विशिष्ट अक्षर से ही उत्पन्न होता है ये अनेक दृष्टान्त केवल विषय को सरलता से समझाने के लिए ही लिए गए हैं सृष्टिकम यद्रह्मण उत्पद्यम विश्व तदन क्रमेणोत्पद्यते नुगपद बदर मुष्टि प्रक्षेप वित क्रमनियम अवीक्षाथोम मंत्र आरभ्य ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो जगत है वह इस क्रम से उत्पन्न होता है देरों की मुट्ठी फेंक देने के समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता इस प्रकार उस क्रम के नियम को बतलाने की इच्छा वाले इस मंत्र का आरंभ किया जाता है तपसाचते ब्रह्म तथोल भि जायत अन्ना प्राणो वन सत्यम लोका कर्मसुचामृतम ज्ञान रूप तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय अर्थात स्थूलता को प्राप्त हो जाता है उसे से अन्न उत्पन्न होता है फिर अन्न से क्रमशः प्राण मन सत्यलोक कर्म और कर्म से अमृत संज्ञा कर्म फल उत्पन्न होता है तपसा ज्ञाने नोत्पत्ति विधितया भूतों न्यक्षर ब्रह्म चीयत उपचीयत उत्पिपादी जगदुंकुर जगदुर बीज मुच्छू मुच्छूनताम गच्छति पुत्रमी पिता हर्षेना उत्पत्ति विधि का ज्ञाता होने की कारण तप अर्थात ज्ञान से भूतों का कारण रूप अक्षर ब्रह्म उपचित होता है अर्थात इस जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है जैसे अंकुर रूप में परिणत होता हुआ बीज कुछ स्थूल हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला पिता हर से उल्लसित हो जाता है एवं सर्वज्ञतया, शक्ति, विज्ञान सर्व्ञतया सृष्टिस्थित संहारशक्ति विज्ञानवचिता ब्रह्मणोन्न मध्यते भुंजतृत साधारण संसारिणचिकित्सारूपेण अभीत उत्पद्यते उत्प्यते ततच अव्यातायाचिकित्सितावस्था अन्ना प्राणो हिण्यगर्भो ब्रह्मलो ज्ञानक्रिया शक्ति जगत् अधिष्ठ जगस् कामकर्म भूत समुदायबीजाकुर जगदात्मजतुषंग इस प्रकार सर्वज्ञ होने के कारण स्थिति और शक्ति की विज्ञानवत्ता से वृद्धि को प्राप्त हुए उस ब्रह्म से अन्न जो खाया यानी भोजन किया जाए उसे अन्न कहते हैं वह सबका साधारण कारण रूप अभ्याकृत संसारियों की व्याचिकित्सित अर्थात व्यक्त की जाने वाली अवस्था रूप से उत्पन्न होता है उस अभ्याकृत से यानी व्याचिकित्सित अवस्था वाले अन्न से प्राण हिरण्य यानी ब्रह्म की ज्ञान और क्रियाशक्तियों से अधिष्ठित दृष्टि जीवों का समष्टि रूप तथा अविद्या काम कर्म और भूतों के समुदाय रूप बीज का अंकुर जगदात्मा उत्पन्न होता है जहाँ शब्द का अभिजाते क्रिया से संबंध है तस्माच्च प्राणान मनोमन आख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णया निर्णयादि आत्मक अभिजाते तथापि संकल्पादि आत्मकान, भूतपञ्चकम् आकाशादी भूतपंचकम सत्याख्यभूतपंच कांडक्रमेण सप्तलोका भूरादय तेसु मनुष्याद प्राणी क्रमेण वर्णाश्रमक्रमेण कर्मि कर्मसु फलम् यावत् कर्मजकर्माणी कल्पकोटिशतरपी न विनश्यतीवत् फल न विनश्यतिमृतम तथा उस प्राण से मन यानी संकल्प विकल्प संशय निर्णयात्मक मन नामक अंतकरण उत्पन्न होता है उस रूप मन से भी सत्य सत्य नामक आकाशादि पंचक की उत्पत्ति होती है फिर उस सत्य संज्ञक पंचक से ब्राह्मण ब्रह्मांड क्रम से भूह आदि सात लोक उत्पन्न होते हैं उनमें मनुष्यादि प्राणियों के वर्ण और आश्रम के क्रम से कर्म होते हैं तथा उन निमित्त भूत कर्मों से अमृत कर्म जनित फल होता है जब तक सौ करोड़ कल्प रूप कल्प तक भी कर्मों का नाश नहीं होता तब तक उसका फल भी नष्ट नहीं होता इसलिए कर्म फल को अमृत कहा है उक्त उक्तमेवा मुपीषु मंत्रो वक्षारणा आह पूर्वोक्त अर्थ का ही उपसंहार करने की इच्छा वाला यह नवम मंत्र आगे कहा जाने वाला अर्थ कहता है प्रकरण का उपसंहार यह सर्वज्ञ सर्विद्य ज्ञानमय तप तस्मातेतम नाम रूपमंडम च जायते जो सबको सामान्य रूप से जानने वाला और सबका विशेषज्ञ है तथा जिसका ज्ञान मय तप है उस अक्षर ब्रह्म से ही यह ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम रूप और अन्य उत्पन्न होता है या उक्त लक्षणों यह उक्तक्षणक्षराख्य सर्व सामान्य सर्व जाती सर्व विशेषणसर्वेती यस ज्यान सार्वज्ञ ज्ञानविकमेंवलक्षण तपो नायास नयासलक्षण तस्माथोता सर्व्या कार्य कार्यलक्षण ब्रह्म हिण्यगर्भाख्यम जायते किंचमासौ दैवत्त यज्ञद्त इत्यादि रूपम शुक्ल नीलम इत्यादि अन्न च ब्रीहारादील जायते पूर्व मंत्रो क्रमेण इतरोधो द्रष्ट्य जो ऊपर कहे भी लक्षणों वाला अक्षर संज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ सबको सामान्य रूप से जानता है इसलिए सर्वज्ञ और विशेष रूप से सब कुछ जानता है इसलिए सर्वविथ है जिसका ज्ञान में अर्थात सर्वज्ञता रूप ज्ञान विकार ही तप है आयास रूप तप नहीं है उस ऊपर उपरयुक्त सर्वज्ञ से ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ गर्भ कार्य ब्रह्म उत्पन्न होता है तथा उसी से पूर्वोक्त मंत्र के क्रमानुसार यह देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि नाम या शुक्ल नील इत्यादि रूप तथा व्रीही यवादि रूप अन्न उत्पन्न होता है अतः पूर्व मंत्र से इसका अविरोध समझना चाहिए इतर्मण वेदीय मुंडकोपनिषद भाष्य प्रथम मुंड के प्रथम खंडः है